महाभारत पर्व आशमेधिपर्व अष्ट आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का विवेचन ब्रह्म उवाच केचि ब्रह्ममय वृक्षम केचिब्रह्मवनम महत् केचित् तो ब्रह्मचाव्य परमानम मप्येतन अव्यक्त अव्ययम् ब्रह्मा जी ने कहा महर्षिगण इस अव्यक्त उत्पत्तिशील अविनाशी संपूर्ण वृक्ष को कोई ब्रह्म स्वरूप मानते हैं और कोई महान ब्रह्मवन मानते हैं कितने ही इसे अव्यक्त ब्रह्म और कितने ही परम अनामे मानते हैं उच्छ्वास महाम अभि चेत योत्त कालो भवेद आत्मा उपसंगम य जो मनुष्य अंतकाल में आत्मा का ध्यान करके सांस लेने में जितनी देर लगाती है उतनी देर भी समभाव में स्थित होता है वह अमृतत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है निमेश मात्रम अभी तेन सम्यक संशय आत्मा नन प्रसादेन विदुषा प्राप्तिम जो एक निमेश भी अपने मन को आत्मा में एकाग्र कर लेता है वह अंत की प्रसन्नता को पाकर विद्वानों को प्राप्त होने वाली अक्षय गति को पाता है प्राना पुना पुना दस द्वा दस चतुर्विशात् परम ततः दस अथवा बारह प्राणायामों के द्वारा पुनः पुनः प्राणों का संयम करने वाला पुरुष भी चौबीस तत्वों से परे पच्चीसवें तत्व परमात्मा को प्राप्त होता है एवं परसन्नात्मा लभते यद यदिक्षति अभ्यक्ता सत्मुक्त अमृतत्य कल्पति सत्वात्तरम नान्य प्रसंस इस प्रकार जो पहले अपने अंतकरण को शुद्ध कर लेता है वह जो जो चाहता है उसी उसी वस्तु को पा जाता है उत्कृष्ट जो रूप आत्मा है, है, वह अमर होने में समर्थ अतः सत्स्वरूप आत्मा के महत्व को जानने वाले विद्वान इस जगत में सत्व से बढ़कर और किसी वस्तु की प्रशंसा नहीं करते अनुमान दिज पुरुष संशय न्यथा गुम पुरुष इस अनुमान प्रमाण के द्वारा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अंतर्मा परमात्मा सत्वस्वरूप आत्मा में स्थित है इस तत्व को समझे बिना परम पुरुष को प्राप्त करना संभव नहीं है क्षमा अहिंसा चमता सत्य मार्ज ज्ञानम त्याग युत संत्विक्षमाधर्य अहिंसा समता सत्य सरलता ज्ञान त्याग तथा संन्यास ये सात्विक वर्ताव बताए गए हैं अनुमान सत्व च पुरुष न से विचारण मनीषी पुरुष इसी अनुमान से उस सत्व स्वरूप आत्मा का और परमात्मा का मनन करते हैं इसमें कोई विचारणी बात नहीं है आहुरे के च विद्वांसो ये ज्ञान पर क्षेत्र ज्ञान में भली भांति स्थित कितने ही विद्वान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ और सत्व की एकता युक्त संगत नहीं है सत्वत विचारित विज्ञे सहजा उनका कहना है कि उस क्षेत्रज से सत्व पृथक है क्योंकि यह सत्व अविचार सिद्ध है ये दोनों एक साथ रहने वाले होने पर भी तत्वता अलग अलग हैं, ऐसा समझना चाहिए तथा एकत्व वे एक नाना मसक उदुंबरे चृथक अपे दृश्यते इसी प्रकार दूसरे विद्वानों का निर्णय दोनों के एकत्व और नानात्व को स्वीकार करता है क्योंकि मसक और उदुम्बर की एकता और पृथकता देखी जाती है मत्स्यो यथान्य सायोगथा तोस्तो संबंधस्ंदो नाम परड़ेह को कर्ण दस्य जैसे जल से मछली भिन्न है तो भी मछली और जल दोनों का संयोग देखा जाता है एवं जल की बूंदों का कमल के पत्ते से संबंध देखा जाता है गुरुर्वाच इुक्त लोक पिताम पुनः संशयना प्रक्ष गुरु ने कहा इस प्रकार कहने पर उन उनमुनिश्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पुनः संशय में पढ़कर उस समय लोक पिता ब्रह्मा जी से पूछा श्री महाभारते आशमेदि के अनुगीता पर्वण गुरुशिष्य संवाद अष्टिशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरुशिष्य संवाद विषयक अड़तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ